श्रावण मास महात्म मास में किए जाने वाले तो का काल सनत कुमार वक्षावे एक व्रत कर्म काले कदा किम कार्य तत्वुने ईश्वर बोले हे सनत कुमार अब मैं पूर्व में कहे गए व्रत कर्मों के समय के विषय में बताऊंगा हे महामुने किस समय कौन सा कृत्य करना चाहिए उसे सुनिए क्रावण मासे किंका भवत्या प्रधानमंत्री पूजा जागरण तथन काले केशाचित काल ईरिता नक्तव्रतस कामणी रात्रि प्रधानमंत्रिभुक्ति भोजना भावयुग दिवा उद्यापन तो सर्वेश त्रततिथ भवे असंभव पंचांगशु सीतीय दिवसे कुया होमादिधिमादि श्रावण मास में कौन सी तिथि किस विहित काल में ग्रहण के योग्य होती है और उस तिथि में पूजा जागरण आदि से संबंधित मुख्य समय क्या है उन उन व्रतों के वर्णन के समय कुछ व्रतों का समय तो पूर्व में बता दिया गया है नक्त व्रत का समय ही विशेष रूप से उन व्रतों तथा कर्मों में उचित बताया गया है दिन में उपवास करें तथा रात्रि में भोजन करें यही प्रधान नियम है सभी व्रतों का उद्यापन उन उन व्रतों की तिथियों में ही होना चाहिए यदि किसी कारण से उस तिथि में उद्यापन असंभव हो तो पंचांग शुद्ध दिन में एक दिन पूर्व अधिवासन करें और दूसरे दिन पूर्वक होम आदि कृत्यों को करें। धारणा पारणा चिन्ह नव शुक्ल प्रतिपदी संकल्प्यो पोषण चरे दृतीयदी भुक्तस्मुपोषण एवं एकादसी क्रमह एक तथा धारण पारण व्रत में तिथि का घटना तथा बढ़ना कारण नहीं है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में संकल्प करके उपवास करे पुनः दूसरे दिन पारण करे इसके बाद दूसरे दिन उपवास अर्थात धारण करे इसी क्रम से करता रहे व्रति को चाहिए कि वह पारण में हविष्यान्न मूंग चावल आदि ग्रहण करे एकादशी तिथि में पारण का दिन हो जाने पर तीन दिन निरंतर उपवास करे रविवार रविवार व्रताचार्य काल सही सोमवारे प्रधान सयकाल प्रकृति भौमे बुधे गुरु मुख्य प्रातः कालच पूजने शुक्रवारे पूजनम सल्पे रात्रागर नृसिंग पूजने वंदे पूजने काल से पूजनम रविवार व्रत में पूजा का समय प्रातः काल ही होना चाहिए सोमवार के व्रत में पूजा का प्रधान समय सायंकाल कहा गया है मंगल बुध तथा गुरु के व्रत में पूजन के लिए मुख्य समय प्रातः काल है शुक्रवार के व्रत में पूजन उषा काल से लेकर सूर्योदय के पूर्व तक हो जाना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए शनिवार के दिन व्रत में नृसिह का पूजन सायकाल में करें शनि व्रत सन शनि दाने मध्यान्हे मुख्य हनुमत मध्यान्हस्व पूजनम शनि के व्रत में शनि के दान के लिए मध्यान्ह मुख्य समय कहा गया है हनुमान जी के पूजन का समय मध्याह्न है अस्वस्थ का पूजन प्रातः काल करना चाहिए का ते अन्यथा पूर्व योगि हे वस्त्र रोटक नामक व्रत में यदि सोम वार युक्त प्रतिपदा तिथि हो तो वह प्रतिपदा तीन मुहूर्त से कुछ अधिक होनी चाहिए अन्यथा पूर्व योगनी प्रतिपदा ग्रहण करनी चाहिए और औुम्बरी द्वितीया तोयुक्ता ग्राह्या औ टुंबरी द्वितीया व्यापनी मानी गई है यदि दोनों तिथियों में पूर्व वेद हो तो तृतीय संयुक्त द्वितीय ग्रहण करनी चाहिए तृतीया स्वर्णगौरियाख्या सा चतुर्थीयुता भवे चतुर्थी, युता भवेत। चतुर्थी मात्र से प्रसस्यते स्वर्ण गौरी नामक व्रत की तृतीया तिथि चतुर्थी युक्त होनी चाहिए गण प्रति गणप्रति हेतु तृतीया वृद्ध चतुर्थी तिथि प्रसस्त होती है नागा नाम पूजने सस्ता युक्ता च पंचमी सुपौन व्रते ष्ठी साठे सप्तमी युता नागों के पूजन में ष्ठी युक्त पंचमी प्रशस्त होती है सुपोधन व्रत में सायंकाल सप्तमी युक्त श्रेष्ठ होती है सप्तमी शीतला व्रते पवित्र रोपणी स्टम्भ्याम दिव्या रात्रि युता तिथि शीतला के व्रत में व्यापनी सप्तमी ग्रहण करनी चाहिए देवी के पवित्र पवित्रारोपण व्रत में व्यापनी अष्टमी तिथि ग्रहण करनी चाहिए कुमारी नवमी व्यापनी तो प्रशस्ते आशा संज्ञात दशमी सा व्यापनी भवे नक्त व्यापनी कुमारी नवमी प्रशस्त मानी जाती है इसी प्रकार आशा नामक जो दसमी तिथि है वह भी नक्त व्यापनी होनी चाहिए का तु तत्र कालस्तु एकादशी का त्याग करना चाहिए हे मुरे उसमें के विषय में सुनिए एकादशी व्रत के लिए अरुणोदय में दशमी का वेद वैष्णवों के लिए तथा सूर्योदय में दशमी का वेद स्मारकों के लिए निंद होता है रात्रि के अंतिम प्रहर का आधा भाग अरुणोदय होता है एवं वृत् भवे द्वादशी सा पवित्र के तयोदशी तनंग से वृत्ति सा में त पवित्रोपणी शंभो रात्रि चतुर्दशी अति प्रशस्ता ती था व्यापनी तुजाम इसी रीत से जो द्वादशी हो वह पवित्रारोपण में ग्राह्य है कामदेव के व्रत में त्रयोदशी रात्रि व्यापनी होनी चाहिए उसमें भी द्वितीय या अव्यापनी त्रयोदशी हो तो वह अति प्रशस्त होती है शिव जी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रिव्यापनी चतुर्दशी होनी चाहिए उसमें भी जो चतुर्दशी अर्धरात्रिव्या होती है वह अति श्रेष्ठ होती है उपाकणि सर्गे पूर्णिमा श्रवणम चमंत्रिमुहूर्त दीय तथा ग्राह्य परम दिन नोचेदनुष्ठिता पूर्व तैत्तीरा च बहुचा तैत्तीराणुषा मुहूर्त तैयारापी उत्तरस्म पूर्वमे दिन सियात्मण दुहूर्ता पूर्व दिने संगतिर्भव पूर्णिमा श्रवणार्थ मुहूर्त द्वितया पुरा उम सदा पूर्व दिन भवभे तबाने सद्राज्यं तस्म वेदा पूर्वमेव दिनं दिव उपाय क्रम तथा उत्सर्जन कृत्य के लिए पूर्णिमा तिथि तथा श्रवण नक्षत्र होनी चाहिए यदि दूसरे दिन तीन मुहूर्त तक पूर्णिमा हो तो दूसरा दिन ग्रहण करना चाहिए अन्यथा तैत्रिय शाखा वालों को और ऋग्वेदियों को पूर्व दिन ही करना चाहिए तैत्रिय यजुर्वेदियों को तीन मुहूर्त पर्यंत दूसरे दिन पूर्णिमा में श्रवण नक्षत्र हो तब भी पूर्व दिन दोनों कृत्य करने चाहिए यदि पूर्णिमा और श्रवण दोनों का पूर्व दिन एक मुहूर्त के अनंतर योग हो और दूसरे दिन दो मुहूर्त के भीतर दोनों समाप्त हो गए हो, तब पूर्व दिन ही दोनों कर्म होना चाहिए यदि हस्त नक्षत्र दोनों दिन काल व्यापी हो तब भी दोनों कृत्य पूर्व दिन ही संपन्न होने चाहिए उपाकर्म प्रयोगांते कालो दीप से संसद श्रवणाकर्मी प्रोक्त काल सर्वबलौ तथा पर्वण भविद्रात्रो स्वस्वृह्या श्रवणाकर्म में उपाकर्म प्रयोग के अंत में दीपक का काल माना गया है और सर्वबली के लिए भी वही काल बताया गया है पर्व के दिन में अथवा रात्रि में अपने अपने गृह सूत्र के अनुसार जब भी इच्छा हो उसे करना चाहिए पौर्णिमात्री हयग्रीवोत्सवे पूर्णा मध्यान्ह भवि अपराह व्यापनी, व्यापनी सद्रक्षाबंधन कर्मणी चंद्रोद्यापनी चाह चतुर्थिका चा उभ यदा सैन यूगा चतुर्थी चृतीया महापुण्य फल प्रदा कर्तव्याणनाथ शोषिणी गणेश गौरी बहुला व्यतिरिकता प्रकर्ति चतुर्थ पंचमी विद्या देवता इस दीपदान तथा सर्वलिदान कर्म भी अस्त व्यापनी पूर्णिमा प्रशस्त है हय ग्रीव के उत्सव में मध्यान्ह व्यापनी पूर्णिमा प्रशस्त होती है रक्षाबंधन कर्म में अपराह्न काल व्यापनी पूर्णिमा होनी चाहिए इसी प्रकार संकष्ट चतुर्थी चंद्रोदय व्यापनी ग्राह्य होनी चाहिए यदि चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी दोनों दिनों में हो अथवा दोनों दिनों में न हो तो भी चतुर्थी व्रत पूर्व दिन में करना चाहिए क्योंकि तृतीया में चतुर्थी महान पुण्य फल देने वाली होती है अतः वस्त्र व्रतियों को चाहिए कि गणेश जी को प्रसन्न करने वाले इस व्रत को करें गणेश चतुर्थी गौरी चतुर्थी और बहुला चतुर्थी इन चतुर्थियों के अतिरिक्त अन्य सभी चतुर्थियाँ अन्य देवताओं के पूजन के लिए पंचमी विद्या कही गई है निसीथ व्यापनी ग्राह कृष्ण जन्माष्टमी सर्वत्र ष्प्रकारा तो सर्वे तिथि पुण्यव्याो अव्यालांशत विषमा तथा अंशत व्या छत्रदेहो तो यथा नासनो कृष्ण जन्माष्टमी तिथि निश्चित व्यापनी ग्रहण की जानी चाहिए निर्णय में सर्वत्र तिथि छह प्रकार की मानी जाती है पहला दोनों दिन पूर्ण व्याप्ति दूसरा दोनों दिन केवल अव्याप्ति तीसरा अंश से दोनों दिन सम व्याप्ति चौथा अंश से दोनों दिन विषम व्याप्ति पाँचवा पूर्व दिन संपूर्ण व्याप्ति और दूसरे दिन आंशिक व्याप्ति छठवा पूर्व दिन आंशिक व्याप्ति और दूसरे दिन अव्याप्ति इन पक्षों में से तीन पक्षों में जिस प्रकार संदेह नहीं है उसे सुनिए अंशतो विषम व्यात हो अधिका व्याप्तिमा एकत्रा चान्यत्र पूर्णा तिथि अव्याप्तिरश तो व्यांशव्यातिमा अंशव्यातिदा पूर्ण अंशत सन्से तस् निर्णय क्वचि भवदुगवाक्या प्रधानदेन पारण योग्ति में से उत्तम होती है एक दिन तिथि पूर्णा है वही तिथि दूसरे दिन अपूर्ण कही जाती है अव्याप्ति तथा अंश में व्याप्ति इनमें अंश अंशव्याप्ति उत्तम होती है और जब अंश अंशव्याप्ति पूर्ण हो तथा जब अंश से सम हो वहां संदेह होता है और उसके निर्णय में भेद होता है कहीं युग्म वाक्य से वार तथा नक्षत्र के योग से कहीं प्रधान द्वय योग से और कहीं पारणा योग से जन्माष्टम्यां सन्देह त्रिपक्षेत परा भव अष्टम्यंते सैदी याम परा समाप्येत तदुर्थम चेदअम्योशति परपारण जन्माष्टमी व्रत में संदेह होने पर तीनों पक्षों से पराग्राही होती है यदि अष्टमी तीन प्रहर के भीतर ही समाप्त हुई हो तो अष्टमी के अंत में पारण हो जाना चाहिए और उसके बाद यदि अष्टमी उषा काल में समाप्त होती हो तो पारण उसी समय करना चाहिए व्रते पिठोर संघे मध्यान्ह शुभ वृषभा पूजने तो अमासाया भवें संजये दर्भा सन्द संगव कालिता तीन पुण्य पूर्वनाड्यकर्क संक्रमणेरभ पुण्या षोडसनाड्यस्त सिंह पूर्वा परा अपि केचिछति मुनय पूर्वा तो षोश अगस्त कालस्तु व्रत एव प्रकर्ति अयम ते कथि वश्य कर्मण कालय या इदे ध्यान परिकीर्त नोकते फल पिठोर नामक व्रत में मध्यान्ह अमावस्या शुभ होती है और विष्णों के पूजन में साय काल व्यापनी अमावस्या शुभ होती है कुशों के संचय में संग काल अर्थात दिन के पाँच भागों में से दूसरा भाग द्यापनी अमावस्या शुभ कही गई है सूर्य के कर्क संक्रमण में तीस घड़ी पूर्व का काल पुण्यमय होता है और सिंह संक्रमण में बाद की सोलह घड़िया पुण्यमय है साथ ही कुछ मुनि पूर्व की सोलह घड़ियों को भी पुण्यमय मानते हैं अगस्त के अर्घ का काल तो व्रत वर्णन में ही कह दिया गया है हे मैंने आपसे यह कर्मों के काल का निर्णय कह दिया जो मनुष्य इस अध्याय का श्रवण करता है अथवा इसका पाठ करता है वह श्रावण मास में किए गए सभी व्रतों का फल प्राप्त करता है इति श्री स्कुराणी ईश्वर सनत्कुमार संवादी श्रावण मास महात्म व्रत निर्णय काल निर्णय कथनम नाम एकोन त्रिशोध्याय